आज 26 दिसंबर सन उन्नीस सौ हम हिंदी रंगमंच के सुप्रसिद्ध निर्देशक अभिनेता फिल्म अभिनेता दिनेश ठाकुर से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं दिनेश पिछले दिनों तुमसे बातचीत हुई और नाटक शोध संस्थान की गतिविधियों के बारे में तुमको थोड़ी सी जानकारी मैंने दी फॉर्म भी तुमको भेजा था यहाँ कोशिश यही कर रहे हैं कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो नाटक हो रहे हैं उनसे संबंधित जो लोग हैं उनसे बातचीत करके उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल की जा सके रिकॉर्ड करके रखेगा तो अभी फ़िलहाल तीन भाषाओं को और चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि तीन भाषाओं को और चार शहरों को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की है कलकत्ता दिल्ली बम्बई और पूना कलकत्ता में काफ़ी काम हुआ है दिल्ली में भी थोड़ा हुआ है थोड़ा बम्बई का हुआ है मैंने बम्बई के हिंदी थिएटर और मराठी थिएटर दोनों का हुआ है। और हमें उम्मीद है कि सन पचासी के अंत तक तक बंगला और काफी दूर तक हिंदी हिंदी का का माने कम से कम से कलकत्ता दिल्ली बंबई में जो काम हो रहा है वो तो कवर हो जाएगा और वो काफी बड़ा काम कवर हो जाएगा और थोड़ा मराठी का भी हो जाएगा मैंने अगले तीन चार सालों में इसी तरह से लगे रहे तो हमको तो लगता है भाषाओं के रंगमंच पर आज जो लोग सक्रिय हैं विभिन्न रूप में, में नाट्यता निर्देशक अभिनेता तकनीकी सहायक लोग या तकनीकी निर्देशक लोग सहायक क्यों कहें तो उन सबके बारे में बात बातचीत हमको हैं तो हमें बड़ी खुशी है कि तुम यहाँ पर आए और अपने व्यस्त शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाल करके यहाँ हम लोग साथ बैठ पा रहे हैं तो इस इंटरव्यू का का उद्देश्य जो का है, इसलिए हम चाहेंगे कि शुरुआत तुम शुरु शुरुआत तुम शुरू से करो और थोड़े से तथ्य अपने बारे में एक कहां जन हुआ। किन परिस्थितियों में तुम पले बढ़े थिएटर की ओर कैसे तुम्हारा लगाव हुआ हमें पता है कि तुम फिल्म में भी उतनी सक्रियता से काम कर रहे हो फिल्म देखी भी है और मंच पर भी तुमको देखा तो उन सब के बारे में जितना फरुखाबाद का रहने वाला हूँ रहा नहीं हुआ लेकिन मेरे मेरा घर गांव वहीं और बहुत सालों तक आना जाना रहा है बहुत आना हो गया गए हुए जयपुर में अच्छा मेरे पिता करते थे जमींदारिया टूट चुकी थी खानदान हम लोग जमींदारों वाला तो बाद में फिर दिल्ली में सेटल हुए मेरी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में हुई और बाकी नाटक जन किस सन में हुआ जन उन्नीस में अच्छा में जुलाई 10 स्वाधीनता के <laughs> महीना पहले बहरहाल पैदा तो गुलामी नहीं हुए <laughs> लेकिन दिल्ली में आए नाटक की मेरे घर में कोई नाटक से या मतलब किसी भी कला विधा से कोई संबंध मेरे खानदान में किसी का नहीं था और मैं यहाँ समझता हूँ और जितना मुझे याद आता है मेरे यहाँ तो जो चूंकि सब ये रजवाले और उसके बाद फिर जमींदार और जैसे भी वो लोग रहे तो उनका संगीत वंगीत से संबंध यही था कि वो तवाफ में बुलाते थे और पक्के गाने सुनते थे मतलब ये सब सुना हाँ। मैंने उसके बारे में कैसा नहीं है की वो सिर्फ और ही आती थी लेकिन जो हुआ करते मर्द भी भी आते होंगे औरतें आती होंगी क्या इसका आनंद ले पाते होंगे तो मुझे उनसे उतना ज्यादा लगाव नहीं हुआ बल्कि इन लोगों से कि जो गाना गाने के लिए आते थे कि जो उनके छत्र छाया में पल रहे थे पता नहीं कहीं सब चीज रही होगी या क्या है क्योंकि एक बार जैसे मेरे बहुत घर में बहुत मार पीट मेरे साथ नाटक करने के लिए तखत पर नाचते हो हमारे ना। यहाँ नचाए जाते रहे लोग और तुम तखत पर नाचते फिरते तो अब रुके बेटे और ये वो सब नहीं तखत पर नाचते फिरते मैंने कहा नाटक नाटक <laughs> उसके लिए बहुत मारपीट उस समय तो तुम जयपुर में रहे जयप तो ये जमानेता अच्छा। रहा, मैं अच्छा। तो की की रहा हूँ मैं अच्छा। तो मैंने एक दिन बड़े सीरियसली जब मेरे पिता अच्छे मूव में थे तो मैंने उनसे कहा की बिता आप मुझे बताइए आप जो खून की बात करते हैं खून बड़ी चीज होती है संस्कार बड़ी चीज होती है मैं मुझमे ये चीज कहाँ से आई <laughs> आपका नफरतिक आप आप तो आप आकर कर हैं। नहीं तो है वो सब स्कूल में तो जो भी किया मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं लेकिन जब मैं नवे में पढ़ता था, था तब मैंने पहला प्ले डायरेक्ट किया अच्छा कौन सा और वो की आखिरी क्या अच्छा उस, आ, वो हाँ, ये इनका राम कुमार सब्पटिशन सभी हुआ करते थे तो बड़े इनाम इनाम भी सब कुछ हुए लेकिन जो मैं जब स्कूल में ही पढ़ रहा था तो जब स्कूल जाता था तो रास्ते में गवर्नमेंट क्वार्टर थे और वहाँ रिहर्सल नाटक की हुआ करती थी अच्छा। कौन लोग किया करते थे? एक है, महेश अब अच्छा। तो पंजाबी थिएटर करते हैं वो देली में। अच्छा। तो पता नहीं अभी भी करते हैं कि नहीं करते। तो पंजाबी थिएटर बहुत किया उन्होंने वो जो चस्का पूजी था और बलवासू अच्छा। जी था वो सब चौबिया मर का चला वो लोग तो वो एक कर रहा हो गए होंगे तो उस मुन में से किसी तो एक कैंची की सिगरेट लेके आना एक सिगरेट अच्छा तो मैंने फट वहीं बस्ता छोड़ा और मैं भागा मुझे बड़ा मजा आया कि इसके सिगरेट तो चलो सिगरेट दे दिया तो हमको एंट्री वहां मिल गई अब हम बैठे हुए देख रहे हैं जैसे मुझे याद है तो की बहुत ही उस तरह का चालू कसम का कुछ शायद मेरोड्रामा ऐसा तो था उदहेज वह को लेकर कुछ ऐसा खासा खराब तो बाद में मैंने रिसर्च करते करते एक कहा छोटा तो अच्छा। तो रोल दे दिया अच्छा। तो तुम घर से बिना कहे सुने स्कूल से लौटते थे हाँ। कोई खोजता पूछता नहीं था तुम मतलब घंटा डेढ़ घंटा रुकते थे और क्या उतना तो सब तो छोटा सा एक रोल मुझे मिल गया उसमें एक माली का और अच्छा। और कि भाई तुम जाकर ये हीरोइन जो है इनको फूल दे दोगे नमस्कार कर दोगे वो तो मैं साथ ऐसा ही था वो इतना ही था एक ही एंट्री थी बस और मैं इतना खुश कि फाइन आर्ट थिएटर में इसका शो होगा और मैं करूंगा शायद दसवीं या ग्यारहवीं उनकी बात तो जब वो शो का दिन आ गया, तो मैं सुबह से वहां पर उनके साथ मदद कर रहा हूं मतलब आज तो फाइन आर्ट्स में और सब लोगों को स्कूल में मार शोर मचा दिया हमने अरे फाइन आर्ट्स में देखो रावट राो से कुछ आध घंटे पहले मुझे बताया गया कि आप नहीं कर रहे अच्छा मुझे झटका लगा क्यों वो जो समस्या आज भी है हिंदी रंगमंच के साथ दिल्ली में काम वो उस वक्त और भी ज्यादा थी कि टिकट बिकता नहीं था पुश सेल करनी पाती थी तो कोई साहब चले आए जिन्होंने कि पचास टिकट इन लोगों के खरीद लिए तो उनको वो उनको वो रोल मिल गए आप सोचिए मैं रह गया खैर वो हुआ तो तो उसने बहुत बहुत बहुत बहुत मन खराब खराब हुआ हुआ। होगा। हाँ। और तो मैं सोचता इस तरह के के हादसे सभी एक्टर्स उनको ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पास कर लेने के बाद स्कूल पास करने तो कर गया कि जहाँ ड्रामा होता हो वहां जाए तो दो कॉलेजेस बहुत मशहूर दिल्ली कॉलेज बेग साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे जो बाद में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के एडवाइजर रहे हैं हुए हुए। अच्छा, ये वहां से कुछ क्या कर रहे हैं तो भाई ये बहुत है। और द्लेयर्स हमारे यहाँ में ये उसके प्रेसिडेंट रहे उन्होंने बड़ी बड़ी प्रोडक्शन की जैन साहब से मिला जैन साहब मतलब सोचिए कि अमिताभ से भी दो साल सीनियर और अमिताभ मुझसे पांच साल सीनियर तो मतलब ये मुझसे साल सीनियर, तो मुझे दाखिला चाहिए क्या करते हो नाटक करता हूं किस सब्जेक्ट में चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में अंग्रेजी में हमने लिया ऑनर्स मन नहीं लगा फिर हिंदी ऑनर्स में आ गए मुझे लगाव भी रहा शुरू से हमारे घर में भी उस तरह से पढ़ने बढ़ाने का सिलसिला तो हमारी जो ट्रेनिंग एक तरह से कही वहां के एम कॉलेज भी शुरू हुई बहुत सी थिएटर की किताबें हमारे लाइब्रेरी में थी जो कि किसी कोर्स में कहीं भी किसी काम की नहीं थी लेकिन सिर्फ उन एक्टर्स और के लिए या जो लोग नाटक कर रहे हैं उनके लिए बहुत पाँच सौ सात सौ किताब ठाकुर दस क्या अंग्रेजी पढ़ा थे जी नहीं वो हाँ। तो पोलिटिकल साइंस के प्रोफेक्ट अच्छा, अच्छा हम उनसे मिल करके आए पिछली बार राजेंद्र के साथ उन्होंने मुझे मतलब सिखाया है कि ये तो कि बाकायदा बैठे हैं तो दो दो घंटे तक वो भाषण दे रहे हैं नाटक के बारे में और तीन चार लड़के हम लोग बैठ गए ये पूछ रहे हैं है, है। और कि वो हमारे के मतलब एम कॉलेज के ही पढ़े हुए हैं तो रहे अब तो आप कहाँ पढ़ा रहे हैं पता नहीं पहले तो राजधानी कॉलेज में पढ़ाते थे के एम में तो नहीं पढ़ा तो वो वहां वहां जो ट्रेनिंग हुआ और वहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इंटर क्लास कॉम्पिटिशन होते थे और इंटर इंटर क्लास कॉम्पिटिशन में स्टूडेंट ही प्ले डायरेक्ट करेगा कोई बाहर का आदमी मदद भी नहीं करने आगा और एक फकत सौ रुपया खर्च के लिए कॉलेज आपको देगा तो पहली बार तो हमने उसमें एक्टिंग की फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में डायरेक्ट किया प्ले छोटा को था याद नहीं आ रहा और थर्ड ईयर में हमने केयर टेकर डायरेक्ट किया वो हमारा पहला मतलब डायरेक्शन वो हमने किया और अंग्रेजी में साहब का लेकिन वो उसका बड़ा मजा है कि पहला शो हमारे यहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होता था के दो दो रुपया उनकी फीस में से काट लेते थे, थे और एक शो कर लेते वो तो सब नेचुर फुल था और सब बढ़िया था जो पब्लिक शो था उसके बाद साढ़े छह बजे से हम तीनों एक्टर में कप एक किए हुए बैठे हुए हैं एंड पृथ्वी जी आप यकीन नहीं करेंगे एक भी टिकट नहीं बिका अच्छा एक भी आदमी नहीं आया मेरे माता पिता आए तो हम बड़े दुखी से और बार बैठे थे वो ही क्या करेंगे तो समय निकल जा रहा कोई हाँ तो आई शो नहीं हुआ कैसा ना कब तो हुआ है यार बूढ़ा बना हुआ था उसमें खैर वो चले कर आ गया और उस दिन हम लोग तीनों के तीनों एक्ट्रेस जो थे किसके लिए करेंगे एक आदमी भी जो अगर वो तो एक आदमी जी नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ एक आदमी भी जो अगर हो तो हम करें नहीं। नहीं। को भी नहीं। तो लॉन में बैठ के खूब करेंज लॉन्द अगले दिन आ, कुछ दो लोग आ गए और जो कि बड़ी बात थी लेकिन ये प्रोडक्शन बड़ी मकबूल हुई मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी म्यूजिक एंड ड्रामा सोसायटी ड्यू मैथ फॉर्म हुई थी उन लोगों ने इसके चार शो करवाएरियस कॉलेज में ये है 67। सेवन इससे पहले बताओ 64 में बाकायदा प्रोफेशनल कहना चाहिए जो भी कहना चाहिए टिकट वाले नाटक में हमारी एंट्री हो चुकी थी यात्री की प्रोडक्शन में आजाद का खा पी पी जैन ने डायरेक्ट किया था और मैं उसमें क्राउड सीन में बिगिनिंग में सबसे छोटा था मैं ही वहां तो बड़ा लाडला तो ये सोला 17 साल के रहे होंगे तो उस समय और क्या 4764 17 साल नुँ, सलीबर राव उसमें काम कर रही थी और केवल कपूर उसमें काम कर रहे थे और प्रकाश निगम अब तो ही वो आईएफएस में हैं बड़ा हिस्सा है। पर तो ये सब बहुत मशहूर एक्टर्स हुआ करते थे उस वक्त दे वर ऑल देयर मार्कस मथ जो थे वो उनके स्टेज मैनेजर और सब टेक्निकल मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी मार्गसपर्श ने मुझे अपने साथ लिया और हम लोगों ने पर्दे जो थे खुद पेंट किए थे आर्चेज वगैरह जो भी बनाई थी उन्हें उन्हें की थी। तो उनके साथ रहा उनके साथ ये सब भी सीखने को मिला कुछ लाइटिंग में इधर थोड़ा सा कुछ म्यूजिक ऑपरेशन में इधर थोड़ा सा तो मतलब वो एक प्रोडक्शन के जितने भी शो हो सके मैं मेरा रोल तो वही रहा लेकिन ये सब काम जो मैं सीखता रहा ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ लेकिन जिसका सबसे ज्यादा रियाज मुझे अपने कॉलेज से ही मिला वहां तो हर काम खुद ही करना पड़ता नो हेल्प लेकिन कॉलेज में 68 में जो प्रोडक्शन मैंने की उसका भी मैंने किया था था वो मोलियर का ही प्ले था। अच्छा। आ, अच्छा। अजगर के नाम से मैंने वो किया और मैं ऐसा सुनता था उस वक्त में कि यह पहला प्ले हुआ है जिसमें हाउसफुल मतलब टिकेटेड लोगों का हाउस और हाउसफुल के माने थे सत्रह सौ रुपए कमाल की बात मैं बड़ा रे और बड़ा खुश और किए वो सब लगाया था जो पहले शायद नहीं लगते थे जो तो ये सिक्सटी एट तक हमारा लास्ट प्ले हुआ और फिर तब तक मैं और भी बहुत सारे छोटे संस्थाओं में काम कर रहा था वीरेंद्र शर्मा के साथ में काम कर चुका था बीएम हिंदुस्तानी थिएटर में मैंने हाँ वही चौंसठ वही 64, जब ये टीपी के यात्री के प्रोडक्शन में काम किया तो वहां से मुझे पता चला कि हिंदुस्तानी थिएटर बेगम कु जैदी इंतकाल हो चुका था उनका और ये डिक्लाइन पर था एक तरह से और श्यामा और सचिव उस वक्त मुंबई बं, से वहां आते थे और श्यामा दिल्ली रहती थी तो वहाँ एक प्रोडक्शन हो रहा था आराम राज्य जिसे बीएम कर और बीएम शाह कर और और साहब के साथ चला पर रूल मिल गया पर मिल उसमें कुछ कथक नाचना था मुझको तो वो एक मास्टर जी थे तो कथक सिखाते थे तो तथा वो सब कर दो महीने तक उसकी रिहर्सल था और वो प्रोडक्शन मेरा ख्याल है एंड ड्रामा के लिए कॉन्ट्रैक्ट शोज थे उनके कुछ दो सौ तो तो शोज का लेकर तो तो का तो आउट हो गया अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ लेकिन इसमें यह हुआ शाह मुझे वहां से उठाकर ले गए और वो उन दिनों केयर टेकर कर रहे ये मेरे केयर करने से पहले की बात है जाहिर है उस उस केयरटेकर में कारंस जी डेविस कर रहे थे और उन्होंने मुझे उठाकर सी सीधा एस्टन बना दिया अच्छा। उस में में और एक और और एक कर रहे थे। अच्छा। कारंट और इस ग्रुप में काम करना बहुत बड़ी बात थी और बहुत कमाल ट्रेनिंग थी हमारे लिए और उस नाटक की कुछ छह महीने रिहर्सल हुई लेकिन हम उसका उस शो नहीं कर सके अच्छा क्योंकि वो वॉर छिड़ गई सिक्सटी में पाकिस्तान, के साथ या ना, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ या चाइना हो हो हो गया गए शो नहीं हो सका। और जब ये सब कुछ खत्म हुआ तो फिर चमन साहब ने प्रोडक्शन टेक ओवर कर ली शाह साहब ने करज जी का रोल किया और बग्घा साहब ने खुद एस्टन किया और हम बाहर हो गए ये तुम्हारे साथ शुरू में कई नाटकों के साथ नहीं हुए कारण से चेंज हो गया पर उसके बाद वीरेंद्र शर्मा के साथ मैंने तीन प्रोडक्शन किए, लाल के साथ किए। मतलब एक ऐसा वक्त था 67, 68 का, कि जबकि मैंने छह महीने में 19 प्रोडक्शंस और चौवन शोज किए कुछ मतलब आप ये सोचिए कि मैं रोज आना सात या आठ प्लेस की रिहर्सल करता हूं जिसमें चार प्लेस तो दिशांतर के साथ थे आपको याद होगा तारा बाबू को जिस साल हाँ। पुरस्कार हाँ। मिला था हम लोग आए थे हाँ। चार नाटक लेकर हाँ। चारों में मैं काम कर रहा अच्छा वो रिहर्सल अच्छा। हमारी होती थी दिन में। अच्छा और वो रात दस बजे तक चलती थी उधर के कॉलेज में अपनी एक प्रोडक्शन कर रहा था उसकी रिहर्सल कॉलेज में ए, ये, ये में ये ये ऑफ बीइंग उर्दू हो रहा, था। वहां जा रहा और उसके साथ साथ ये तीन प्लेस जो कि वीरेंद्र शर्मा के साथ में कर रहा था यूथ ऑफ इंडिया एक ग्रुप था उसका वो रिहर्सल करता था मतलब बिजीएस्ट एक्टर इन दोस्त पर कहीं भी कोई एक मार्क नहीं बन पा क्योंकि तो मैं यहाँ भी घूम रहा हूँ वहाँ भी घूम रहा हूँ वहां भी घूम रहा हूँ वहां भी घूम रहा हूँ और नैचुरली छोटे छोटे रोल रहे होंगे तभी इतने सारे रोल कर पाना संभव रहा होगा या नहीं सब जगह तो नहीं थे सब छोटे रोल लेकिन छोटे भी थे और बड़े भी थे सब तरह के हमारा इन्वॉल्वमेंट तो टोटल था हर जगह कि वहां भी म्यूजिक में फिल्ड कर रहे हैं वहां भी लाइट्स में कुछ कर रहे हैं कुछ ना हर जगह कॉलेज नहीं गए तो नहीं गए ये सिलसिला तो पास पास किया किया या नहीं? मैं, मैं <laughs> तो हो हो किया मैंने आ, हिंदी में और पढ़ाया भी। अच्छा क्यूँकी जिस हिसाब से यदि छह महीने में उन्नीस प्रोडक्शन और चौवन शोज हो तो फिर आदमी पढ़ाई कब करेगा तो वो एक उतना ही वा, वा वो पीरियड ऐसा गुजरा था लेकिन उसके बाद अच्छा बीच में देखिये मिस्टर अभिमन्यू भी, भी कर लिया हमने वीरे अच्छा। नारायण जी ने डायरेक्ट किया डॉक्टर लाल का अच्छा। वो भी कर दिया लीड मैं नहीं किया वो उसी पीरियड की बात है लेकिन अच्छा। एक बार शिवपुरी के साथ काम करने के बाद मुझे वहां मोहन महर्षि भी डायरेक्टर थे और ये जो इन लोगों के प्रोडक्शन जो मैं देखता आ रहा था कब से तो एक बड़ी इलेक्ट्रीफाइंड पर्सनलिटीज थी इनकी स्पीच का बहुत कमाल था तो बोलते थे तो लगता सुनते ही जाओ आपको शायद याद होगा अंधा युग hmm. शिवपुरी ने उसमें काम नहीं नहीं किया था। अंधा मैंने नहीं देखा। ओ, इतना उन्होंने और मैं ये सब नाटक वाटक करके मैं हटा ये सवर्ट पहले बोलना सीखना चाहिए स्पीच तो मैं फिर वही शिवपुरी जी के साथ ही गर, कि आप कहीं नहीं जाते, यहीं पर और वो करवाते थे।, कर थे देशांतर, देशांतर, देशांतर तब नाम नहीं हुआ था, नाम तो तब हम जब आए, कलकत्ता, नहीं नहीं, देशांतर नाम पहले रहा, नहीं, नहीं, नाम पहले रहा उससे ही ये देवता से ही देशांतर नाम हुआ क्योंकि देशांतर का जो दू पूरा किया था हाँ क्योंकि एक्चुअली वैसे तो नेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स थे भाई तुगलक का प्रोडक्शन वो था मगर कुछ उस समय थी। हाँ, याद आ गया तो वहाँ फिर मैं लगा रहा और उनके तो साथ बराबर काम होता रहा ये तो सन सत्तर की बात होगी हमारे साथ नहीं, तो नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। ये 67 की बात है 67, यहाँ आए होंगे शायद नवंबर दिसंबर में आए होंगे क्योंकि उसके हाँ। कुछ ही महीनों के बाद फिर एवं इंद्रजीत तब हम दिशांतर में पूरी तरह से आ अच्छा, के तुमने किया में मैंने कंजूस किया गण देवता किया एवं इंद्रजीत किया आदे अधूरे किया दूरे में अच्छे। हाँ। और कभी चित, कभी चित तो तो, तो, अच्छा नहीं वहाँ मैं नहीं जा पाया तो फ्रेंक साहब कह लेंगे तुम्हें जरूर क्या है वहाँ जाने की और तुम तो वैसे ही एनएसडी के सब लोगों के साथ काम कर रहे, रहे यहाँ देखिए अलकाई साहब के साथ बैक स्टेज मैंने किया यात्रिक में की जो अंग्रेजी प्रोडक्शन हुई थी अच्छा। तो मतलब मेरी ट्रेनिंग चारों तरफ से बहुत बढ़िया हो रही थी मैंने एक्चुअली तुम्हारी केवल थिएटर के एक्टिंग की नहीं मगर पूरी मैंने सारे जो आसपे काम क्षेत्र जो है थिएटर के उनमें तुमने काम किया और सीखा और जाना ये बहुत बहुत कम लोगों के साथ ऐसा नहीं की बात ये मतलब I, मैंने ऐसा चाहा नहीं मैं हाँ। ऐसा है कि जो करने वाला कोई सामने दिख जाता है देखो जरूरत तो हर क्षेत्र में हैंडल करने के लिए आदमियों की रहती है कोई दिख जाता है तो वो फिर पकड़ में आता है, चलता है और वो जितना कर सके सके जितना लोड ले सके, उतना आदमी डालते चले जहाँ भी मुझे दिखता था ना कि ये प्रॉब्लम है मैं फट से बोलता था हाँ ये करना है हाँ मैं करता हूँ क्या दिक्कत है हाँ मैं कर दूंगा मैं ले आऊंगा मैं चला जाऊंगा वहाँ जाम मस्जिद वहाँ पुराने कपड़े और सामान ये मतलब हर चीज के लिए मैं तैयार हूँ तैयार हो और ठीक से करते रहे सौ सौ तो मैं नहीं किए होंगे बाद भी हुआ है अच्छा तो क्योंकि हम लोगों की फिल्म हुई आधे अधूरे की हाँ, हाँ। और हम फिर वापस आ गए फिर यहाँ हिरो शीमा और दूसरे नाटक हम लोगो ने किए इस बीच में यात्रिक में भी मैंने एक्सटेंड किया तीन प्रोडक्शंस का जी के साथ कंपनी बनी थी जो उसके बाद ही खत्म हो गई के थे जी डायरेक्टर थे लो काफी लोगों के साथ हबीब साहब के साथ जैसे बीच में पांच छह महीने एक प्ले गए हिंदुस्तानी थियेटर की बात की तो हबीब साहब तब तक नहीं आए थे हबीब साहब का नया थिएटर शुरू हो चुका था अच्छा नहीं पहले तो हबीब साहब हाँ। हिंदुस्तानी थिएटर थिएटर थिएटर थिएटर में में जॉइन किया था था नया नया बाद हुआ, हुआ। तब तक नया बन चुका वो नहीं हिंदुस्तानी के साथ उनका अच्छा। एक नाटक था कलाकार क्या नाम सूत्रधार 68 या 69 कुछ ऐसा नाम हाँ। वो प्रोडक्शन हम लोगों ने जापान में रिहर्स की उन्होंने पहली बार मैंने उनके साथ जो एक्सपीरियंस किया वो ये कि भी कोई चीज होती है नाटक में सूत्रधार। सूत्रधार मेंटल उसके भी शोध नहीं हुए <laughs> <चा>। <laughs> लेकिन काम करने का थोड़ा सीखने काम उनके साथ में होने का वो सब मौका मिला जब वापस दहली आए तो फिर ये वापस दिल्ली दिल्ली में ही तो थे पुना गए थे शूटिंग करने के के के के लिए अच्छा, तो के यहां। ले ले उसके अच्छा। बाद यहां आए फिर फिर शोस करते रहे फिर हम 70 के एंड में हमको बाशु चारे वो अनुभव के लिए बुला लिया वहाँ गए गए थे तीन महीने के लिए लग गए चौदह महीने पिक्चर भी हिटहिट हो गयी पिक्चर तो बहुत अच्छी उसके बाद फिर वापस दिल्ली मतलब अच्छा। रजनीगंधा मैंने दिल्ली में रहकर की है अच्छा शूटिंग के लिए वहां जाता रजनीगंधा तक अच्छा।